श्रीमद्भागवत महापुराण देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन तस्य तस्य कपीडवाच तस्तनो नूनमे दूर्विक्रम काम पिबलिवघना वलि यम जमुत्ते दुखे न सुख हे तवे तम तम धुनो भगवान श्री कपिल देव जी कहते हैं माताजी जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसके बल को नहीं जानता उसी प्रकार यह जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा योनियों में भ्रमण करता रहता है किंतु इसके प्रबल पराक्रम को नहीं जानता जो सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है उसी उसी को भगवान काल विनष्ट कर देता है जिसके लिए उसे बड़ा शोक होता है यद ध्रुव से देह सुबंध ध्रुवाणि मनते मोहा गृह क्षेत्र वसूनी च जंतुवेत झां मनुव्रजेत तस्त स लवृत्ति न विरज्यते इसका कारण यही है कि यह मंदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर तथा उसके संबंधियों के घर खेत और धन आदि को मोह बस नित्य मान लेता है इस संसार में यह जीव जिस जिस योनि में जन्म लेता है उसी उसी में आनंद मानने लगता है और उससे विरक्त नहीं होता नरकस्थोप देहम वही न पुमा तक नारक्याम निवृत सत्याम देव माया आत्मजाजा सुगारंधु आत्मानं बहुमन्यते बहुमन्य भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्मवश नारकी योनियों में जन्म लेने पर भी वहां के विष्ठा आदि भोगों में ही सुख मानने के कारण उसे भी छोड़ना नहीं चाहता यह मूर्ख अपने शरीर स्त्री पुत्र गृह पशु धन और बंधु बांधवों में अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है संद्यमान सर्वांग ऐसा मुद्दन अधिनाम करोट्यात मूढ़ो दुरीता ने स्त्रीनाम असतीनाम आक्षिप्तात्मेंद्रिय स्त्रीण नाम, असती मयया रहोरचितयापै शिशूनाषिण गृहसुकधु दुखतंत्रे स्वतंत्र कुरु दुख प्रतीक सुकुवे गृह इनके पालन पोषण की चिंता से इसके संपूर्ण अंग जलते रहते हैं तथापि दुर्वासनाओं से दूषित हृदय होने के कारण यह मूढ़ निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता है कुर्टा स्त्रियों के द्वारा एकांत में संभोगादि के समय प्रदर्शित किए हुए कपटपूर्ण प्रेम में तथा बालकों की मीठी मीठी बातों में मन और इंद्रियों के फंस जाने से गृहस्थ पुरुष घर के दुख प्रदान कपटपूर्ण कर्मों में लिप्त हो जाता है उस समय बहुत सावधानी करने पर यदि उसे किसी दुःख का प्रतिकार करने में सफलता मिल जाती है तो उसे ही वह सुख सा मान लेता है अर्थे अर्थरापादित हिंसित ये पोषेण शेष स्वयं भोग्या वार्तायानाया पुनः पुनः परार्थे निश्चरा कुृह जहाँ तहा से भयंकर हिंसा वृत्ति के द्वारा धन संचय कर या ऐसे लोगों को पोषण करता है जिनके पोषण से नरक में जाता है स्वयं तो उसके खाने पीने से बचे हुए अन्न को ही खाकर रहता है बार बार प्रयत्न करने पर भी जब इसकी कोई जीविका नहीं चलती तो यह लोभवश अधीर हो जाने से दूसरे की धन की इच्छा करने लगता है कुटुम्ब भरना कल्पो मंद भाग्यो वृथोद्यम श्रियाहीन कृपण हो जब मंद भाग्य के कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता और यह मंद बुद्धि होकर कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है तब अत्यंत दीन और चिंतातुर होकर लंबी लंबी सासे छोड़ने लगता है एवं स्व भरणाकल्पम तत्क्राद तथा नियंत्र यु गोचरम त्राप्य जातन निर्भद्रीय स्वयंृत्यो पातवै रूप्यो मरना मुखो गृह इसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर वे स्त्री पुत्र इसका पहले के समान आदर नहीं करते जैसे कृपण किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देते हैं फिर भी इसे वैराग्य नहीं होता जिन्हें उसने स्वयं पाला था वे ही अब उसका पालन करते हैं वृद्धावस्था के कारण इसका रूप बिगड़ जाता है शरीर रोगी हो जाता है आस्ते अवमत्योपन गृहपाल जिहरन आमयाब्य प्रदीप्ता अल्पापेषित शरीर रोगी हो जाता है अग्नि मंद पड़ जाती है भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं वह मरणो होकर घर में पड़ा रहता है और कुत्ते की भांति स्त्री पुत्रादी के अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता है वायुनोत्क्रम तो नाक का कंठे घुरा गुर घुरा मृत्यु का समय निकट आने पर वायु के उत्क्रमण से इसकी पुतलियां चढ़ जाती है की नलिकाएं कफ से रुक जाती हैं खासने और सांस लेने में भी इसे बड़ा कष्ट होता है तथा कफ बढ़ जाने के कारण कंठ में घुरघुराहट होने लगती है परवीत सबंधु वाचमा भी न ब्रूते कालपाशवसंगत एव कुंबरण व्यापतात्म जितेन्द्रिय म्रियते रुद्राम स्वाम उर्वेदनयास्त यह या अपने शोकातुर्बंधु बांधों से घिरा हुआ पड़ा रहता है और मृत्युपाश के वशीभूत हो जाने से उनके बुलाने पर भी नहीं बोल सकता इस प्रकार जो मूर्ख पुरुष इंद्रियों को न जीतकर निरंतर कुटुंब पोषण में ही लगा रहता है वह रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है यमदूतो तदा प्राप्त भीम सरभ से क्षण स दृष्टवा शकमूत्र विमुचती या तना देह आवृत्याला दीर्घ मध्वान दंडम राजथा इस अवसर पर उसे लेने के लिए अति भयंकर और रोषयुक्त नेत्रों वाले जो दो यमदूत आते हैं उन्हें देखकर वह भय के कारण मल मलमूत्र कर देता है वे यमदूत उसे यातना देह में डाल देते हैं और फिर जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं उसी प्रकार उसके गले में रस्ती बांधकर कर यमलोक की लंबी यात्रा में उसे ले जाते हैं तयो निर्भिन्न हृदय तर्जन जातवे पथोहो पथि स्विर्भमाण आर्तो घम स्वनुस्मरण उसकी घुड़कियों से उसका हृदय फटने और शरीर कापने लगता है। मार्ग में उसे कुत्ते नोचते हैं उस समय अपने पापों को याद करके वह व्याकुल हो उठता है छुत्र परि तो संतप्य मान पति तप्त वालुके पृष्ठ जल चलत्यशक्त निराश्रमोधके भूख प्यास उसे बेचैन कर देती है तथा घाम धावनल और लूओं से वह तप जाता है ऐसी अवस्था में जल और विश्राम स्थान से रहित उस तप्त बालुकामय मार्ग में जब उसे एक पग आगे बढ़ने की भी शक्ति नहीं रहती यमदूत उसकी पीठ पर कोड़े बरसाते हैं तब बड़े कष्ट से उसे चलना ही पड़ता है त्र त्रप्रां मूर्छित पुनरुत्थि पथ पापीयसानीत तमसा यमसातनम योजनाना सहसाणी नवती नवचाध्वन त्रिफिर्मुर्तवाभ्यानों यातना वह जहाज तहां थककर गिर जाता है मूर्छा जाती है चेतना आने पर फिर उठता है इस प्रकार अति दुख में अंधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत उसे से यमपुरी को ले जाते हैं यमलोक का मार्ग निन्यानवे हजार योजन है इतने लंबे मार्ग को दो ही तीन मुहूर्त में तय करके वह नरक में तरह तरह की यातनाएं भोगता है आदिपनम स्व वेषि तो आत्मा साधन क्वा स्थिवा दीवताभ्यु स्वृद्धम साधने सर्प्चिकंसाई दतभे चात्मशस कृतनम चावयसो भिदापनम् पातनम गृशिंगे भ्यो रोधनम झांबुगर वहाँ उसके शरीर को धकती लकड़ियों आदि के बीच में डालकर जलाया जाता है कहीं स्वयं और दूसरों के द्वारा काट काटकर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता है यमपुर के कुत्तों अथवा गिद्धों द्वारा जीते जी उसकी आते खींची जाती हैं सांप बिच्छू और डांस आदि डसने वाले तथा डंक मारने वाले जीवों से शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाती है शरीर को काट कर टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं उसे हाथियों से चिरवाया जाता है पर्वत शिखरों से गिराया जाता है अथवा जल या गड्ढे में डालकर बंद कर दिया जाता है यात्रा स्त्र रौरवाद्यातना मुंक् नरो वा नारी वा मिथ संघे नरक स्वर्ग प्रचक्षते या यातना वै नारक्यताप्यूलक्षिता ये सब यातनाएं तथा तो इसी प्रकार ता्र अंधता एवं रौरो आदि नरकों की और भी अनेकों यंत्रणाएं, स्त्री हो या पुरुष उस जीव को पारस्परिक संसर्ग से होने वाले पाप के कारण भोगनी ही पड़ती है माताजी, कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग और नरक तो इसी लोक में है क्योंकि जो नारकी यातनाएं हैं वे यहाँ भी देखी जाती हैं। एवं कुटुम्बम विभ्राणरम भरे वबाह हो इस प्रकार अनेक कष्ट भोगकर अपने कुटुंब का ही पालन करने वाला अथवा केवल अपना ही पेट भरने वाला पुरुष उन कुटुंब और शरीर दोनों को यही छोड़कर मरने के बाद अपने किए हुए पापों का ऐसा फल भोगता है एक प्रपद्यते ते कुशले कुर भुंग अपने इस शरीर को यहीं छोड़कर प्राणियों से द्रोह करके एकत्रित किए हुए पाप रूप पाथे को साथ लेकर वह अकेला ही नरक में जाता है मनुष्य अपने कुटुंब का पेट पालने में जो अन्याय करता है उसका कुफन, कुफल वह नरक में जाकर भोगता है उस समय वह ऐसा व्याकुल होता है मानो उसका सर्वस्व लूट गया हो केवल न कुटुम्बरणो सुख या जीवता मिश्रम चरम तमशा पदम अरलोकनाथेज जो पुरुष निर, निरीपाप की कमाई से ही अपने परिवार का पालन करने में व्यस्त रहता है वह अंधता मिश्र नरक में जाता है जो नरकों में चरम सीमा का कष्ट प्रद स्थान है मनुष्य जन्म मिलने के पूर्व जितनी भी यातनाएं हैं तथा योनियों के जितने कष्ट हैं, उन सबको क्रम से भोग कर शुद्ध हो जाने पर वह फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है इति महापुराणी पारम्भ्याम सहितायाम तृतीस्कंधे कॉपलेख्या कर्म विपाको नाम